विश्वप्रभासु नूतने तथा नाम बहुविधो वैशिष्ट्य बिरुणोत्तम हे श्री समातं प्रभो कर्मणां पराशी हे रूप दुर्गत जनित जयामुनो हे भक्तियुक् सुमति रघुनाथ दास श्री जीवने उत्तम नन्दि दयावंदरा बोलो श्री गुरुदाव बिहारी जानकी जय श्री प्रेम और में इन दोनों के अधिकार की जन जाती है जब है और क्योंकि कर्म वर्णन से व्यक्ति दीक्षा के साथ ही साथ है। ऐसी होने के साथ ही साथ संस्कार जो शुद्धि अशुद्धि वर्ण आश्रम धर्म इनका पालन उसके द्वारा देता है और उनका उल्लंघन भी यह हो जाए तब उसको किसी किसी प्रकार प्रकार का का नहीं और इसी क्रम में श्री रसपोत्स गोस्वाम का आप एक सूत्र दे रहे हैं कि हा इस प्रेम के नगर में विस्मरण ही स्मरण हो जाता है प्यारे को ग्रह हमें व्याकुल होकर के एक अनुभाव के रूप में श्री स्वामी कहती है कि अरे ये श्राम सूंद मुझे बड़ा दुख देते हैं ये मेरे हृदय से निकल जाए तो एक योगी जहां एक क्षण के लिए भी विष्णों से अपने मन को के के करने लगा करके शिक्षण कितना प्रयास करता है कितना आयास पूर्ण तो हुआ अपने चित्र को एक जगह लगाने के लिए कितने साधनों का स्ट्रॉन्ग योग का प्रयोग करता है कि कहीं मन एक जगह लग जाए तो लगता भी नहीं मन आता है तो नंबर कृष्ण प्रमाथी वो मन जो है वो अत्यंत प्रमाथी होकर के है और इस के होकर दर्शन करो कि शाम से सुबह इसके हृदय में ऐसा आसन जलाए बैठे है कि ये उनको दुकार है भत्कार की है निरंतर झगड़ा करती है परंतु तो कैसे लज्जा का तो तलंगजली देकर के बैठे हैं कि फटकार खाकर के भी उसके बदले से निकलते वहीं चारों ओर बैठे और प्रत्याहरण के मुख्य शामिल विषय को दृष्टि में मानों विषय नहीं पाला सब विषयों की सभी तथा प्रत्याहरण की माना यस यस ये निष्का चाहता है आपके से को उस स्वूप शांत उस शांत स्वरूप से आप करना इनका चाहते हैं सखी एक से से से कह कह कह रही रही रही है, है, है कि अरे सामने उस सामने की बात मत करना है जैसे कहती कि अलग असि हमारे सामने उस मसिब शाम का चर्चा भी मतलब उसके साथ में अब हम कभी भी प्रीति नहीं करेंगे शाम से अरे भोरा उधर से कि हम अपने केशों में केसर पोत लेंगे मैनों में कज्जल धारण नहीं मस्तक के ऊपर श्याम बंदनी उनको धारण नहीं करेगी, श्याम कंचु धारण नहीं करेंगी अरे अपने आभूषणों में जड़े हुए के रंगों को नोच नोच करके हम कहते काले के साथ में पीती लेते काले का नाम भी ले लेंगे सामने कह रहा है महाराज अपना क्षमा हो कह रही हो क्रिक्ण का नाम भी लेंगे पर जब से आया हूँ तब से कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई दूसरी चर्चा रही है ही नहीं तो कहती है, है, उसकी है उसकी कथा बड़ी मीठी है उस कथा को छोड़ना बड़ा कठिन है परंतु तो, उसकी कथा बड़ा कष्ट देने वाली है ऐसी उसकी कथा को अब हम गर्म नहीं करेंगे कथा कथा कथा कथा था के दिखा है। भी है कि छोड़ छोड़ देंगे का यहाँ पर का अर्थ नहीं भी यहां उसी भाव को शिव भाग का बोझो है उसी के आधार को लेकर अपनी किसी रचना को कर हैं कि सही करता ये पहले कराए हैं पर सूत्र दिया है यथेन यथे अपरम लिखता परिणाम ग्रंथकर्तूति सर्वत्र भी है कि यथा के बाद में का प्रयोग करते हुए यथा के बाद चीज लिखी है, में उसका है तो भले हम टीका है तो कुछ रचनाए ग्रंथकार की है कुछ रचनाएं उसने अः ग्रंथकार टीकाकार ने अः अपने प्रमाण के रूप में लिए हैं कुछ ग्रंथकार ने ही पुराने प्रमाओं के रूप में थी तो इस तरह से तीन तरह की रचना कुछ टीका रचनाएं हैं कुछ ग्रंथकार ने बाहर की रचनाओं और अन्य कवियों की रचनाओं को भूल ग्रंथ में लिखा है और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो की टीकाकार ने लिखी है परंतु वे रचनाएं स्वयं श्री रसको तल जी तीका का बहुत बहुत तो तो का समय बहुत बड़ा है, बहुत अंतर है रसपोद पंद्रहवी शताब्दी में हो गए सोलहवीं शताब्दी में शताब्दी में सत्तरवीं शताब्दी के अंतर में हुए हो गए का तो ये जो ग्रंथ है ये ये रचना स्वयं चनाकार जी की रचना है क्योंकि तो इसमें कोई किसी का नाम नहीं दिया है रचनाकार का नाम नहीं दिया तो जहां भी यथावा शब्द का प्रयोग हुआ है वो रचना ग्रंथकार की है अब ये हो सकता है कि उस रचना को कभी टीता ने दिया गया और कभी मूल में दिया ये समय तो यहाँ पर टीका ये कह रहे हैं कि कह रहे मूल में जो तो लिखा होगा उसमें कहीं संख्या दी गई जैसे अठानवे जहां पर संख्या दी तो मतलब है दी गई है, तो का तो भी दी है, का है। वो टीका ऐसा ये पता है जहां कोई संख्या दी दी गई है वो तो टीका काल ने किया है जहां संख्या दी गई है वो स्वयं रचना कार्य है स्मरण विस्मरण ही स्मरण है इसके प्रमाण कह रहे हैं श्रधरानी कह रही है कि संत जखी तु दि सखी तू यद मेरा युद्ध चाहती है तो मैं तुझसे कह रही हूं कि उस शाम शाम की मेरे सामने भाव तरह से पर तो हम तो शाम के साथ तो रहना नहीं चाहते तो तक संजय सखन कहानी उस प्यारे की कहानी को प्यारे के दिला का मेरे सामने वर्णन कर देगी आवश्यकता नहीं है संतु उसका त्याग कर, कर। सके उसकी कहानी जब जब सुख सभी अभी सके तू का लिए कर सखी जब तू इस सखी का मेरा सुख नव अपने सभी से थोड़ा सा तो मैं तुझे हाथ जोड़ करके कहती हूँ कृष्ण की चर्चा मेरे सामने मत माने कृष्ण की उदंत माने कहनी को तो कृष्ण के चरित्र को संत माने छोड़ दे यदि से यदि तू तो सुर का लव मेरे लिए चाहती है अपनी सखी का चाहती है तो तू उसकी चर्चा कर इतन अरे कृष्ण से दुनिया में कितने भरे पड़े हैं, संसार के विषयों की चर्चा मुझसे किया कर मुझसे तू ग्रस्थी के संसार के जो विषय हैं, उनकी चर्चा ये मुझसे किया कर संसार में करने के लिए कितनी वे होकर होकर के, के कितनी स्त्री जाति विराजमान कि वो स्तुति में ही लगी रहती है परंतु तो ऐसी कोई तो चर्चा को हमेशा करना संसार की चर्चा को कितना कोई दूसरी जो चर्चा है उसको बिंद सा विस्मारे मोहन मोहन जिससे किसी तरह उस को को अपने मन से भुला तो तो मोहन को अपने मन मन से से तो के लिए सके जैसे शहर की जितने भी नागरिक वे वे अंति की बातें संसार की चर्चा की बातें करती हैं ऐसी कुछ संसार की चर्चा की बात घर गृहस्थी के बाद ये ये जो है रचना का और ये का नहीं है और मूल मूल का नहीं कि पर काम उदर कर छोड़ गए लवन सभी से सक्षा जब वो आपकी सभी के सुख के अंश मात्र को भी चाहती है कि मैं थोड़ी सुखी रह सकू तो तू उस कथा को छोड़ दे इधर कृष्ण के अतिरिक्त विषय संबंधी संसार संबंधी जो कथाएं हैं उन कथाओं को मेरे सामने तू स्मारक तो बता। की, की बस है तो, है तो, कैसे तो चर्चा करती सके क्यों तब इतर कोई दूसरी तो चर्चा है वो तो तो दूसरी, तो दूसरी चर्चा में मेरे साथ जिससे मोहन मेरे मेरे मन से मैं, मेरे मन से में को मैं ऐसी सामने तो या मुझे एक शर्त में या क्षण शुभ लेकर दूसरे शोर को भी करते हैं यदि रंगदार का भूल रंगशुद्ध हो कि प्रेम बर्बाद हो प्रेम आमदानी नितांग अमृताय पानी तत्तांग सागर हतांग ने भक्तपत्निया मोदक प्रणाम मनसाम मोक्ष प्रतांगि नाग्दियां के पानी पानी कटी अलबंधगांती यहां नहीं पाते है। एक जो है, उसको आज ने याद कर हैं तो कल क्या खाया कौन याद रखता है रोज का खाओ है कुछ न कुछ खा तो याद रखता है क्या तो उस को हमने ये चीज चीज उसके है है ये ये की नहीं कोई स्मरण करने की चीज नहीं है याद करने की चीज नहीं है अत्यंत अद्भुत वस्तु हो तो उसे वो में बनी रहती है अन्यथा सामान्यतः भोजन किया तो उसके बाद में जितनी बे भोजन किया उतनी वे स्वाद लिया के आया को को याद याद रहता है पर तो को अत्त अत्त अत्त तो है परंतु श्री कोई चीज अत्यंत अत्यंत अत्यंत प्रिय हुई स्वाद तो उस की बनी रहती जो विस्मरण कर देना चाहिए था उसका भी स्मरण वे करते हैं जैसे श्री रामी के, केले के छिलके का स्मरण करते हैं उसको नहीं बुला पाती है बोले विदोरानी महारानी की जय श्री बिदो पत्नी जो है उनका स्मरण करते हैं केले है छिलके का स्मरण श्री कृष्ण कितने दिन के बाद कभी वार्ता में आप कर रहे हैं कि प्रेम प्रेम आरुताली अरे प्रेम आरुताली जो प्रेम के द्वारा उन को को मैंने जो खाया उनका स्वाद आज भी मुझे याद है उनको मैं भूल नहीं युद्ध की जब तैयारी हो गई लगभग चौरासी वर्ष लगभग बहत्तर वर्ष के जब प्रकृतिला उस समय बहत्तर वर्ष में राष्ट्रीय कई वर्ष तक चला और और बहुत लंबा राष्ट्रीय राष्ट्रीय या दुर्योधन ने अपमान माना और अपमान होने पर फिर बहत्तरवे तो वर्ष युद्ध सभा और दूसरा हमें पांडव हारने में जूए में।, में फिर ये स्थापन हुआ कि बारह वर्ष का पांडवों को वन मिलेगा और एक वर्ष का अग्ञात मिलेगा इस प्रकार पांडव जूए में हारने के बाद में तेरह वर्ष के लिए पन के लिए वर्ष वर्ष के के लगा पांडव पांडवों ने समय पास पास में के पास में राष्ट्र तेरह वर् सं हमने तेरह वर्ष का बदमाश पूरा कर लिया है और अब आप हमको हमारे आधे राज्य को दे आधा राज्य देते हो तो पांच ग्राम देना तो ये चाहिए था आधा राज्य हो हमारे राज्य को हमें लौटा दो पूरा कितना भी लौटाते हो तो केवल आधा राज्य लौटा दो तो, आधा राज्य देते दे हो तो हमको केवल पांच ग्राम तत्व हस्तनापुर के राज के ऊपर भी अधिकार पांडवों का ही है क्योंकि पांडव महाराज बहुत धर्मात्मा थे बड़े बलवान भी थे पर पांडु महाराज को पांडु का रोग हो गया था और ऐसी स्थिति में पीड़िया का रोग हो जाने पर वे जल्दी ही मर गए समाप्त और उस समय पांडव बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे इसलिए पांडव राज्य गए थे और राजा कोई है नहीं धृतराष्ट्र को राज्य से पहले ही वंचित किया जा चुका है क्योंकि वो जन्मांध है जन्म जन्मांधार था इसलिए उसको राज्य पर बैठने का धुतराष्ट्र को अधिकार नहीं था इसलिए छोटे भाई पांडव को राज्य गति के ऊपर बैठाया गया था पांडु बहुत अच्छी तरह से राज्य कर रहे थे पांडु लोग भी किसी के कारण तो पांडुरो हो गया और पांडुरो के कारण पांडो महाराज जल्दी से समाप्त राज गति पर अधिकाश पांडु के समाप्त होते ही युधिष्ठता बन रहा था युदिष्ठ से बहुत छोटा सा बाल लगा इसलिए यह बात कही गई कि जब तक पांडव योग्य नहीं हो जाते हैं युवक नहीं हो जाते हैं और नहीं हो नहीं हो है अठारह वर्ष के किशोर के रूप में धृतराष्ट्र राज्य गति के रूप में धतराष्ट्र को तो राज्य गंधी के ऊपर बैठा दिया परंतु धृतराष्ट्र की दुखी पर, तो पर उच्च स्ने वो ये चाहता था कि मेरा पुत्र दुर्योधर्म राज्य लग्नि के ऊपर बैठे ऐसी स्थिति में धुतराष्ट्र ने और दुर्योधर्म ने बालक पांडवों के सामने ही अन्याय करना आरम्भ कर दिया उनको विष के रद्दी खिलाए उनको जहर देकर के मारना चाह परंतु जिसमें भीड़ को और पांडव को तो बिदुल जी ने बचाने परंतु तो भीम को नहीं बचा पाई भीम ज्यादा विष खा गया तो भीम को बचाने के लिए नदी में फेंका परंतु नदी में किसी मगर ने उसको निकल लिया और ले जाकर के तो में उसको अवस्थित किया वहां नाग लोट में नागर ने उसके विष को हरण कर लिया और भीम फिर से निकल निकल करके जल से बाहर आ गया तो बड़े परेशान हो इसके बाद में पांडव कुछ बड़े हुए तब ये के कि तुम्हारे पिता पिता का का कोई तो यज्ञ करना है करना है इसलिए ने एक हमने नया बहल बनाया है उस नए बहल में तुम चले जाओ वहां पर तुम्हारे लिए यज्ञ का विधान होगा परंतु राष्ट्र ने दुर्लोधन ने उमंत्रण करके वो जो बह बनाया वो लाख का है अब पर पांडव घुस रहे हैं तो उनको लग तो ये रहा है अलग सी बात आ रही है कहीं मांस की घास की और लाख की ऐसी अलग सी गंध आ रही है पर तो विचार तो कर रहे हैं नया पेड़ उगवा होगा ऐसे गंध आ रही है ऐसा विचार कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं उस भवन में श्री विदुर ने ऐशाची भाषा में पांडवों को कुछ संकेत भेजे और पांडव उनके संकेत को समझ गए एक दिन उस महल में जैसे आग लगाने वाली थी आग लगाई जाने वाली थी उसके पहले श्री विदुर जी ने कोई संकेत भेजे को पांड ही समझ गए कि अब जलने वाला और उस ने श्री विदुर ने बड़ी चतुराई से पांडवों की रक्षा करने के लिए उनकी एक स्वर्ण दबाई वो महल से नहीं खोली गई बल्कि बाहर से खोली गई इतनी चतुराई के साथ में कि पांडवों के शैया घोड़ में जाकर के ही उसका दरवाजा खुला तो पांडव उसी गुप्त मार्ग से तुरंत ही जैसे ही बाहर निकले वैसे ही उस भवन में भड़ाता हो तो गया बोलनाक्षा भवन चल गया पांडव गुड़ करके दुण दुण देख रहे हैं तो पांडव कह रहे हैं बहुत अच्छा मौका मिला अपन अंडरग्राउंड हो जाओ नहीं तो सेना हमको कर देगी रहेगी हमको मानने का प्रयास किया वर्णन किया गया है कि आपत्ति काल में बैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण के वेष को धारण कर सकती है ब्राह्मण अस्त्र हो सकता है भी हमारे बच्चों से सुना रहे थे हम लोग महेश्वर की सतना होकर के विराजमान है परंतु युद्ध में जब हिंसा ज्यादा देखी उस समय हमारे पूर्व जो उन्होंने तलवार को तो ही तराजू बना करके और उसमें पड़ने बना करके बीच में बात करके और तलवार को है यह शास्त्र में निपण कर गया है कि ब्राह्मण तुलाजी भी हो सकता है ब्राह्मण अस्त्र जी भी हो सकता है क्षत्रिय वह तुलाजी भी हो सकता है वह कभी ब्राह्मण का वेषि धारण कर सकता है और वैश्य वह भी कभी ब्राह्मण का वेश धारण करके अध्यापन के कार्य को भी कर सकता है इस प्रकार आपर धर्म में तो आप के उस समय ब्राह्मण का वेषित पांडव लगभग बारह वर्ष का विचरण करते रहे इसका यह है पांडवों का प्रथम जुआ के बाद में प्रथम जो बनवास है वो तो प्रथम पांडवों का इस तो वर्ष तक आगम घूमते रहे और घूमते हुए फिर पांडव द्रोपति के में स्वयं और अर्जुन ने जिस समय ब्राह्मण थे और अर्जुन ने जब उन्होंने मत्स्य भेदन किया और सब बेचारे अरे ये तो, तो अर्जुन है तो कहा हमको आजीवता के लिए कोई स्थान दे दो राजो में हो तो रखने कोई हमको स्थान दे दो उस समय खंडवा से लेकर के और और था था था था था जो स्थान था, वो था, था, स्थान वो घना जंगल बस्ती पर नाग जाति जाति का का का सर्पों परंतु भीम से अर्जुन इनकी सहायता से श्री अर्जुन ने उस स्थान पर वो खाने था, वो का था, था। का का उस को को को जब जलाने का प्रयास किया, अपनी को साथ में ले लेकर के, तो ने अपने को बचाने के लिए वहां वर्षा और तो जब जब भी अर्जुन जाए तब तक तो वहां पर वर्षा हो जाए और आप चले तो ही मैं आने नहीं है मैदान जब पर मिलेगा नहीं तब तो नगर की कैसी रक्षा अच्छा करें वहां पर घंघो खाना बने ऐसी स्थिति में कृष्ण की सहायता की, दी और कृष्ण की सहायता पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया तो इंद्र ने जब वर्षा की तो वर्षा करने पर सुदर्शन चक्र ने सारी वर्षा के जल को सोख लिया। और अर्जुन को जब पाष्प भगवान ने पशुपति भगवान ने अस्तु दिया उस दियात को ग्रहण करके अग्नि का प्रयोग किया अग्नि का प्रयोग करने से उस पूरे को, चला। उसको को दिया अग्नि खांडव बन जाने की बड़ी आवश्यकता एक बार ये हुआ भरत राजा ने इतना यज्ञ किया कि यज्ञ में घी घी दिए जा रहे हैं सम्मुशा उसमें इतनी मोटी घी की धारा अग्नि को दिलाई गई कि अग्नि हो गया अग्नि देवता तो अग्नि देवता कोई भी चीज खाई नहीं सके हो नहीं हो तो पूरी सृष्टि का काम हो गया अग्नि देवता ने उस समय भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अर्जुन की शरण आया देवता तो अग्निदेवता की रक्षा करने के लिए अग्नि ने श्री अर्जुन ने खांडव बंद वो अग्निदेवता को दिया तब उनकी अग्नि जो बंद हो गई थी वो प्रच्लित अग्निदेवता ने जब अर्जुन की सहायता से उस खांडव बंद को चलाया तो वहां से निकल करके दो जने भागे एक तो भागा तक्षण और दूसरा भागा मैं महा करके ये दर्ज था वो भागा इन दोनों का दृष्ट है, तो तो है।, तो है।, तो है? इसलिए पहले तो उसने शरणागति बाद में वह यह विचार कर रहा है कि और मैं पूरे पांडव भ्रिष्टा बीज नाश नाश कर परीक्षक so परीक्षक को को करने के लिए सर अपनी से गया। और वो को जब शाप लगा समय परीक्षित बैंक हुआ जबकि मैं कक्षा का किसी का प्रवेश बंद कर किसी तरह से क्षक के में में उनका प्रवेश था के किसी किसी के किसी किसी तरह से ऋषि ऋषि करने पर उस का हुआ और फिर प्राण की रक्षा ऋषि में उसमें वो आगे बढ़ सकती मैं नहीं जब चरणों में गिरा तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई तुम तो बहुत बड़े प्लाना हो हमारे लिए बहुत बढ़िया नगर की रचना करके दो और इन्होंने दी दिल्ली नगर की इंद्रप्रस नगर की पूरी सुंदर रचना की और इंद्रप्रस नगर जो है उनकी रचना की और उसमें एक ऐसे सभा मंडप की रचना की जिसमें जल, जल में स्थल और स्थल में जल की प्राप्ति हो गया अब इंद्रप्रस्थ बना करके तैयार हो गया सभी मंडल भी तैयार हो तो गया परंतु श्री युधिष्ठ को इंद्रप्रस्थ में परंतु श्री युधिष्ठ चाह रहे हैं कि मुझे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति ये कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं सुख के सहायता से वहां और में ने कभी ध जा रहा था तो जहां बीच में बगीचा है वहां पर तुम्हें स्थल समझ करके खराब फ्राम चला गया तो उसका जामा बीज गया और जब वो आगे चला तो उसे ऐसी भ्रांति हुई जैसे सरोवर है तो उसने अपना बागा ऊंचा कर लिया तो भी देख करके हंस रही थी और तो भी वे हंसी कर दी अरे अंधा है अंधा है कवियों ने तो वर्णन किया महाभारत तो नहीं है पर तो ही कवियों ने वर्णन तो किया कि तो अरे अंधे के अंधाई पैदा होगा कुछ इस तरह की बात करता हंसी की बातें कह दी तो नहीं है ये बात ये शब्द वो उसका ये कि द्रोपदी ने ने कृष्ण भी की इनको का करा, नाश कराना है इसलिए इन्होंने हंसी करवा दी द्रोपदी और उस अपमान का बदला लेने के लिए लेने के लिए खराये हुए अतिथि का जो अपमान किया ने और ने उसका बैठा लेने के लिए करके और इसने को इस बात के लिए राजी कर लिया कि सभा और उस समय द्यूत सभा खोली गई वहां पर का लिखी गई और युधिष्ठिर के पास में पत्र का जिसमें पहुंची उस पत्र का में लिखा हुआ था कि इंद्र पुस्तक राजा को आज हम हस्तनापुर के राजा चुनौली देते हैं कि तुम हमारे साथ आकर हुए और युद्ध उस समय पत्रिका को देखकर के स्वाभिमान में आकर के ऊटो के ऊपर घोड़ों के ऊपर गाड़ों के ऊपर धन लगवा करके उस समय चले वहा जुआ खेलना या क्षत्रियो का धर्म नहीं है नक्षत्रियों का कोई बल प्रकट नहीं होता है इसलिए जुए की प्रशंसा न करो और ये जुआ अच्छी बात नहीं है यार या पाप है इसके लिए तुम मुझे उत्साह पर बोला कि भांडे मैंने तुमको इस बात के ऊपर करने के लिए बताया है कि अच्छी वस्तु है बुरी वस्तु है मैंने तुमको चुनौती दी है यार तो चुनौती स्वीकार करो चुनौती स्वीकार नहीं करते हो तो पराजय मांग करके चलो जाओ आप युनिष्वर देखो मेरा नाम है युनिष्ठ है, युद्ध में जो स्थिर रहे उसका नाम युधिष्ठिर युधिष्ठिर जैसे ये तो जो है, वो में युद्ध में चुनौती यदि तो कोई दे रहा तो को था उस चुनौती को मैं स्वीकार करूंगा और युधिष्ठिर जो है हार वो सब जानते हैं उस में पीछे को भी दात के ऊपर लगाया गया बाद में जब त्रोटी की रक्षा हुई श्री कृष्ण ने द्रोटी की लज्जा रक्षा कर उस समय धुतराष्ट्र सफाई देते हुए बोला कि बेटी त्रोटी घर में चार बर्तन होते हैं छटकते भी हैं कभी भाई भाई में भी आपस में झगड़ा हो जाता है हो जाती है तो इस बात का मैंने ये जो सभा अनुमति दी थी इसके भीतर दो कारण थे एक कारण ये था कि मैं ये देखना चाहता था कि मेरे पुत्र दोनों घर में क्या बल है और क्या अवल और दूसरा मैं ये देखना चाह रहा था कि इस सभा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरा विरोध कर सकता सकता है है? है और बाद में मेरे सामने युद्ध करने के लिए आ सकता है। केवल इस बात की राजा का कर्तव्य भी कि वह अपने बल को रहे, अपनी सेना को ही कहीं युद्धाभ्यास में लगाता रहे और उसको तोड़ता रहे तो मैंने केवल अपनी सेना के बल की नाप छोड़ के लिए और ये जानने के लिए कौन मित्र है और है तो मेरे इस करने का या उद्देश्य कभी भी नहीं था कि तुम्हारा अपमान किया जाए का वस्त्र हरण किया जाए उसका अपमान किया जाए ये तात्पर्य कभी भी नहीं था मेरा तात्पर्य केवल यही था कि मैं ये जान सकू कि हमारा क्या बल और अवर है और हमारे और मित्र और अमित तो मित्र अमित और बल और अवय इनको जानने के लिए ही मैंने मुझे पता लग गया कि मेरे पुत्र का इतना शासन है दुर्योधन का इतना रॉप डॉप है कि इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुर्योधन का विरोध कर सके केवल विकंड ने विरोध किया है और केवल विदुर ने विरोध किया है और किसी ने भी इस पूरी सभा में विरोध नहीं किया और यहां पर मेरे सारे है, मेरे सारे मित्र हैं पास में मित्रों का भी बहुत बड़ा पल है क्यों कोई भी विरोध करने के लिए सामने नहीं उठा शत्रु बनकर के किसी ने भी अस्त्र नहीं उठाया है अस्त्र की ओर देखा नहीं सच्चे झा मैं उठते हैं इसलिए मेरा पर मित्रता की दृष्टि से और बल की दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों से मैं अजय हूं केवल निर्धारण करना यह मेरा उद्देश्य था तुम्हारा अपमान करना उद्देश्य नहीं बेटी मैं तुम्हें परिणाम देता हूं जो तुम चाहो वो तो पिताजी चाचा जी यदि आप मुझे बरदान करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले वरदान मांगती हूं कि मेरे पुत्र दासी पुत्र नहीं खेला मुझे दासी बना दिया गया और मेरे पुत्र दासी पुत्र नहीं खेला क्या मां की मेहमान अपने पुत्रों का कैसे कल्याण करती है अन्यथा द्रौपदी के पुत्र दासी पुत्र कह पर उसने वरदान किया नहीं मैं पुत्र दास पुत्र दुर्योधन बोला बेटी दूसरा बरदान हुआ उस समय द्रोटी बोली चाचा तू सा वरदान मैं ये चाहती हूं कि मेरे पति पांचों पति पांचों पांडव इनको जो बंदी बना लिया गया है और इनकी मुस्क हुई है इनके ऊपर के कपड़े उतार दिए गए हैं ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त में बल होगा तो वे अपने आप ही मेरे अपमान का बदलाव लेंगे मैं आपसे यह भी कहती हूं कि मुझे राजधानी का पद प्रदान कीजिए मेरे पतियों को अस्त्र ग्रहण करने का अधिकार तो राष्ट्र बेटी ये बरदान मैंने मुझे वरदान तीसरा वरदान मैं नहीं मांगूंगी मैं ब्राह्मणी होती तो, हो तो तीसरा वरदान मांग सकती थी क्षत्रियाणी को केवल दो वरदान प्राप्त करने का अधिकार आपके हैं दो वरदान मुझे मिल गए हैं तीसरा वरदान मैं आपसे नहीं मांगूंगी मेरे पतियों की भुजाओं में बल है तो हमारे वे हमारे खोए हुए सम्मान को अपने आप में पुनः अपनी भुजाओं के बल से अर्जित कर और ऐसा कहते ही सारे पांडवों ने उसमें प्रश्न धारण किए और अपने अपने हथियारों को लेकर के सबने अलग अलग, अलग किसी ने प्रतिज्ञा की कि मैं शक्ने को मारूंगा किसी ने प्रतिज्ञा की जिस भीमसेन ने सभा के बीच में द्रोपी को अपनी जान दिखाई है मैं इसकी जान को तोड़ूंगा ऐसे सब ने अलग अलग बरदान लिए बरदान मार पांचों ने अलग अलग प्रतिज्ञा की उस समय और यह प्रतिज्ञा की यदि हम अपने इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सके हमको अपने पितरों के साथ में सपिंडीकरण की प्राप्ति ना हो कठिन बर्ता कठिन प्रतिज्ञा इन्होंने किया पिंड साइन चिल्ल इनके अधिकार को अनु प्राप्त और ऐसा कहकर के पांडव चुप चलने लगे सोही दुर्यो दो झगड़ा है कि ये तो अभ कुछला हुआ शाम है।, तो है ये तो हमारे ऊपर अभी आक्रमण करने के लिए आएंगे इसलिए दुर्धन ने कहा स्वप्ने ने कहा बोले भांगे मैं तुम्हें दोबारा जुआ खेलने के लिए चुना ही देता हूं जी तो बोले अभी तो इतना अमृत होकर ही चुका है फिर से जुआे क्या बुर्ग मैंने चुनौती दी चुनौती दी है तो चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा कि महाभारत का युग एक बड़ा विडम्बना का युद्ध तो था जिसमें अनावश्यक प्रतिज्ञाएं इतनी ज्यादा की गई कि जिन प्रतिज्ञाओं से कार्य करने की प्रवृत्ति तो बनी, पर वह प्रतिज्ञाएं सर्वथा अनुचित और उन्हें बड़ी भय पैदा कर दिए बड़ी समस्याएं पैदा कर हर व्यक्ति बात-बात में प्रतिज्ञा तो तो बात तो का प्राण त्याग करना महाभारत का युद्धि पूरा योगी ऐसा है यदि सूर्य उदय के पहले जयत्री मारा तो अर्जुन प्रतिज्ञा का राज्य बात युद्ध है युद्ध प्रत्येक कोई जरूरी है कि तुम्हारी जीत हो पर ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे सब कह रहे हैं कि हमको अपने पितरों के साथ में पिंड संयोजन की प्राप्ति नहीं हो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं बात बात की प्रतिज्ञा हो रही है युद्धिष्ट प्रतिज्ञा किए बैठे हैं कि कोई चुनौती देना स्वीकार करने जो चुनौती स्वीकार करने की है उसको कर रहे थोड़ी है हर एक चुनौती को स्वीकार और उसमें कितनी कितनी समस्याएं खड़ी हो काम करने की जो तो प्रवृत्ति है वो तो बढ़ती जाती है परंतु वहां कभी भी कहा जा सकता है तो वो है तो जब चुनौती दी तो युद्ध फिर दौड़ कर उस समय कहा कि ठीक है चुनौती दे रहे हो हम चुनौती स्वीकार करेंगे ऐसे कि एक बाजी हुई फिर दूसरी बाजी हुई फिर तीसरा दान हुआ फिर चौथा दान हुआ ये ज्वालियो की तरह से निकल इस समय पहले तय होना चाहिए कितने दाम होंगे काम में क्या लगाया जाएगा और उसका क्या परिणाम ये पहले से तय होना चाहिए कितने दाम के दोनों पहले बताओ बोले केवल बोले काम में क्या लगा बोला दाम ने मैं अपना राज्य वो लगा बोले राज्य हार गए तो उसकी भी शर्त बताओ टर्म कंडीशंस तो उन्होंने बताया कि जो हारेगा वो तन में बारह वर्ष रहेगा एक वर्ष अज्ञात में रहेगा अज्ञात पास में पकड़ा गया तो फिर से बारह वर्ष वो बन में जाएगा और उसके बन जाने पर उसके राज्य का पूरा स्वामित्व वह जीतने वाले व्यक्ति को पक्ष को प्राप्त हो जाएगा श्री कृष्ण की गर्वीर कहे कुछ और करे कुछ और चाहे कुछ जो कहे वो भी झूठा जो करे वो भी झूठा जो चाहे वो सच कृष्ण को चाहे ऐसे रहूंगे दो पांडव आ रहे इस अंतिम दाम में भी पांडव आ रहे पांडव बारह वर्ष के बंदाज के लिए बिजले अब बारह वर्ष को तो बीतले अब आया एक वर्ष का ज्ञान वास का पांडव उस समय देवी जो उनके पास गए और उनसे प्रार्थना की रक्षा करना करना हमारी और देवी ने कहीं प्रेरणा दीवार की कि तुम इस समय विराट जा। नगर जाओ जब जब प्रार्थना अभी विराट नगर तो विराट नगर ने पूछा सो सबसे पहले बार बार करके हाथ में पासे की युधिष्ठ आ गए राजा से कह रहे हैं इनको पता लग गया कि विराट राजा चौपर खेलने का बड़ा शौकीन सो बोले राजा हम खेलने में बड़े खुशहाल हैं राजा बोले हमको भी ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो हमारे साथ में के हैं साथ तैयार के के नहीं है, साथ हारना पड़ता है। कोई भी खेलने के लिए बोले हम खेले नाम बदल करके इनको वहां पर नौकरी मिल गई राजा के साहसरों में इससे और राजा के के साथ। इतने ही से सिर ऊपर भारी बांध साफी बाधा रखी है लाल गंगा गमछा सिर पे लपेट रखा है कंधे के ऊपर बड़ा भारी झाला झाला और कोचा रख रखा है हमारा नाम बल्ल है और रसोई करने में बड़े खुश हैं ठीक है हमारी रसोई का। करो तो रसोई का काम भी आई युधि बोले हमारे जानते चार वाली है इसको तो भी कहीं कोई दे दो बोले क्या जानती है बोली हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी जानती है रानी सुरेश बोली भाई मुझे भी अपने श्रृंगार के लिए कोई सुंदर हेयर स्टाइल वाली हेयर ड्रेसर कोई चाहिए तो, तो मेकअप के काम में सुरेश को रख लिया और इनकी श्रृंगार रचना का है ये हेयर स्टाइल बनाने में बड़े खुश नहीं नए नृत्य ढंग अद्भुत हेयर स्टाइल बनाया और सुरेशा को पसंद हो रहे इसके बाद में अर्जुन आए बोल लिए संगीत में बड़े पुरुषा किए अर्जुन मठक पटक करके बात करें अर्जुन को शाप लगा कि एक वर्ष तक तुम पुरुषत्व तो प्यार करके नपुंसक हो जाओगे तो मठक पटक के बात करें राजकुमारी बोले मैं तो इनसे नृत्य की शिक्षा लूंगा So, राजकुमारी उत्तरा इनके साथ में की की इसके बाद में बोले कि मैं की रक्षा करने में बड़ा गौशाला तंत्र मंडल मेरी एक विशेषता है कि मैं घोड़े के मूत्र को सुनकर के ये पहचान लेता हूं कि ये किस नसल का घोड़ा युद्ध का के काम वो ठीक है घोड़ा की खरीद करने का काम तुम्हारा तो, तो पांचों और विराट राजा हाँ के एक वर्ष की ये कहानी के एक वर्ष के लिए एक वर्ष तक सेवा करा का एक सेनापति था उसने अनंत सुंदरी योपन होने वाल श्री सौंदर्य का क्या द्रोपीय परम सुंदरी को देख करके के साथ में करना था। ने चाहिए शिकायत भीम से की ने चेहरे के ऊपर काला काजल बाजल कूद करके लाल सफेद उसमें रेख हासिल बता करके यक्ष का रूप कर दिया का रूप धारण करके कीचक को भीम से उन्हें बाधर दिया दुष्ट था पर जो बात था, थी था। उसकी वजह से विराट राजा उसकी ओर कोई दूसरा देख नहीं पाता जब कीचक मर गया तो विराट नगर का एक बैली था उसका नाम था सुशर्मा उस सुशर्मा ने विराट नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया अब यह समस्या हुई कि नगर रक्षा कौन करे उस समय अर्जुन बोले कि नहीं मैं रथ चलाने के काम में बड़ा खुश कर राजकुमार चलाएंगे और राजकुमार की गारंटी राज तो में लेता हूं राजकुमार को सुरक्षित में रखूंगा हूं उत्तर राजकुमार जैसे ही आए रथ के ऊपर बैठ करके इधर ना कहीं भाग मिलते हो ना हो पांडव इस समय विराट नगर में छिप करके कहीं रह रहे क्योंकि डाकुओं ने जब विराट राजा की बहुत सारी गायों गायों को चुराया था उस समय अर्जुन गए और अर्जुन ने सारे डांकुओं को अकेले में पराजित करके गायन को वापस कर दिया तो अर्जुन का बड़ा नाम हुआ कि भाई नया आदमी आया है देखिए साल भर पहले ही विराज राजा के यहां उसने डांकुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली ये प्रशंसा उड़ते उड़ते हस्तिनापुर में पहुंची तो दुर्योधन के काम खड़े तो जरूर वो अर्जुन ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है इतनी कुशलता से अस्त्रों को चलाने वाला कि गाय मरे नहीं और शत्रु पराजित हो जाए मर जाए ये क्षमता अर्जुन में ही है। सुशर्मा के साथ में मिलकर के विराट राजा की के रूप करती किया तो सुशर्मा भी आया और कवरज भी उसके पीछे खड़े हुए थे उनको देखते ही अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं कि अब तेरे वर्ष पूरे हो गए हैं कोई बात नहीं है अब क्या पास का समय पूरा हो गया अर्जुन ने जो घोड़ा भी चलाए बाहे हाथ से भी बाढ़ भी चला और भीष्मे के सामने जैसे ही उनका बाढ़ आकर के उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए झुका लगा सो दुर्योधन बोला हमने पकड़ लिया यह अर्जुन है और अब पांडवों को बारह वर्ष के लिए दोबारा प्रवास में जाना चाहिए भीष्मे से पूछा गया भीष्मितामे बोले कि भाई सही बात यह है कि पांडवों ने इस समय तेरह वर्ष पांच महीना पंद्रह दिन का प्रवास काट लिया है पर दिन हम तो चांद्रमान से चलेंगे और चांद्रमान से चलने आज आखिरी दिन है इनके तेरहवें वर्ष का और आखिरी दिन की आखिरी बेला में हमने इनको पकड़ दिया है अब आ गया और इनको लेकर के कहीं रहे नहीं भाई तेरह वर्ष का तुमने समय दिया था तेरह वर्ष से ज्यादा इन्होंने अज्ञातवास व्यतीत कर लिया है इनको अब राज्य मिलना चाहिए पर बोला नाम हम पार्ण पार्ण की बात को नहीं मानेंगे हम पांडवों को एक भूमि प्रकार पांडव जो है तेरह वर्ष और अज्ञात पास में निकलते रहे और पिचासी वर्ष की जब कृष्ण लीला हो उस समय पांडव पिछासी वर्ष जब दुर्योधन राज्य गौठाने के लिए तैयार उस समय पांडव और कौरव ये सब कहीं युद्ध की ट्रीटी करने के लिए तैयार हो गए अब युद्ध की संधि होना प्राप्त हो गया और नाटो में जाएगा और सीटों में जाएगा सब ये नाटो सीट सब बनने लगना शुरू हो गया वहां पर कौन कौन लोगों की ओर जाएगा कौन पांडो की ओर जाएगा तो उसकी महाभारत तो की जिंदगी पूरी तो की पूरी तैयारी हो गई उस समय श्री कृष्ण बोले कि हम दूत बनकर करके जाएंगे और एक बार हमें शांत प्रस्ताव करना चाहिए इससे कृष्ण ने एक मिशन अपने आप हाँ में लिया कि हम शांत दूध करके जाएंगे और दुर्योधन को पांडवों को समझाएंगे जब देखा दुर्योधन ने कि कृष्ण आ रहे हैं पांडवों की ओर से इनको किसी तरह से अपने पक्ष में कर लिया जाए ये विचार करके दुर्योधन ने कृष्ण के लिए बड़े सुंदर सुंदर द्वार रचना की और द्वार की रचना करके कृष्ण का स्वागत करने के लिए मेवाश्री और प्वा और फूल इनकी माला लेकर के कृष्ण का स्वागत किया पर श्री ने यही कहा दुर्वोधन से कि भाई किसी के यहाँ पर आतिथ्य ग्रहण किया जाता है दो अवस्थाओं में या तो मित्रता तो हो इसलिए ददाती पुत्री बच्चे घूमते और भोजे किसी के आपको भोजन क्या या आपत्ति हो तो तेरे प्रीत में आपका मैं तेरे आपको भोजन करूंगा मैं आपत्ति में श्री कृष्ण ने दुर्योधन की विवाह मेवाधन रखा जिस समय श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि पांच काम ही हमको दे दो पर दुर्योधन नहीं माना प्रस्ताव भी ऐसा था मानने लायक नहीं था पांच काम ऐसे मांगे का पूरी सुरक्षा व्यवस्था सदा डिस्टर्ब होती रहे <laughs> बड़ी राजनीति थी, थी उसमें भी थी बड़ी कूटनीति थी, थी और एक तरह से कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के ऊपर शासन कर सकने की और की जैसे आजकल एक-एक जो है, उनके ऊपर किसी का अधिकार बार्वीप बनाने के लिए जैसे झगड़ा होता है ऐसे ही श्री कृष्ण में कोई नीति अपना तो पांच ग्राम नहीं है वो तो पांच ग्राम में तो पूरा राज्य ही हड़ाप लेने की एक पूरी योजना दुर्योधन की बात दुर्योधन ने और ने कहा कि दूध तो की मर्यादा को छोड़ करके दूध को पकड़ने के लिए जैसे ही सेना आगे बढ़ी श्री कृष्ण ने उससे भगवान की दर्शन करके पराजित पराजित हो हो गए गया साथ चुनौती देते हुए कि अब तुम समझ गए देना चुनौती देते हुए वापस लौट करके गए श्री गिरु जी अभी राजका हुए बिदुरानी के द्वार पर जी के नहरों में पहुंचे स्नान कर रही है जैसे ही श्री कृष्ण ने के ने स्नान करते करते द्वार खोल दिए श्री कृष्ण ने तो अपना दुपट्टा बिदुरानी के ऊपर डाल दिया बिदुरानी लपेट करके लजाती हुई अब हो जाए कि मैंने अस्त्र भी धारण करके क्या कृष्ण बना रहे बिना संकोच के बिदरानी से कह रहे हैं कि हमको तो बड़ी जोर की भूख लग रही है जो कुछ भी हो उसको लाकर के हमको दो अब मन में विचार कर रही हैं घर में जितनी भी चीज है उन सब में कहीं ना कहीं मन को चल ही और नयोत्तम देवदेव से समर्पण देवदेव को अर्धमुक्त जो वस्तु है या जिस वस्तुओं में मन चल के आप उसको समर्पित करने की रीति लेनी है इसलिए पुरानी रीति है कि रसोई जब बन रही है ठाकुर जी के भोग की उस समय किसी को सामने नहीं आने तो किसी का मन नीचे जाए दृष्टि दोष नहीं उठा जाए सबके सामने रसोई निकल भोग लग जाएगा इसके बाद में पहले अंकुट का भी भोग पहले भोग लग गया फिर इसके बाद में थोड़ी देर ठाकुर जी ने रोक लिया फिर आश्रम करके पर्दा बोल दो फिर सजा हुआ रहे कोई बात नहीं सरूप का शिकार कोई बात नहीं पर भोग लगने के पहले अंकुशादी अमनिया जो वस्तु है वो किसी दूसरे को दिखाई नहीं जाए तो मन विचार कर रही है कि सारी वस्तुएं तो देखी हुई है सब में मन का लाभ हो मन चल भी गया है कि ये हमारे लिए हमारे लिए है तो निमित्त में भी अंतर पड़ गया है इसलिए सब वस्तुएं हैं ये करना उचित नहीं है ऐसा मन में विचार करके श्री ने सामने केला की गह देखी लटकी हुई पके हुए सुंदर केला मन में विचार के आह ये श्री प्रभु के लायक केला तोड़ करके ले आए प्रभु को तो आसन के रूप विराजमान किया प्रेम में इतनी दुर्बल हो रही है कि केला उनको छिलती जाए छिलका छिलका तो श्री द्वारकाधीशी के हाथ पे रख दी जाए गुदा गुदा घूर में डाल दी जाए श्री कृष्ण भी आनंद पूर्वक वो छिलका खा रहे खाए जा रहे हैं किसी ने खबर दी कि कृष्ण पहुंचे हुए हैं मितुर जी तुम्हारे घर पर मितुरुल जी तो हाथ का सत्म छोड़ करके दौड़ के आए और जो देखे बितरानी श्री कृष्ण को छिलका खिला रही है और घूरे में डालती हुई चली जा रही है मितुरुल जी आए बोले अरे दुष्टनी ये क्या करे जो छप्पन्न भोगे उनको तो छिलका खिला रही है ऐसा कहकर के मितुरुल जी ने बितरानी को हटा दिया जाती है कुछ ये क्या अपराध मिल गया और श्री बिगड़ जी सुंदर सुंदर फलिया करके प्रभु आपने एक खाया? और कह रहे हैं जो स्वाद पहले आ रहा था वो स्वाद नहीं आ रहा है। वो स्वाद की ऐसी लकीर बही हुई है श्री द्वारका जी के हृदय में बहुत दिन के बाद में दशक बीत गए कई दशकों के बाद में भी श्री कृष्ण स्मरण करते हुए कह रहे हैं उसी कारण यहां परिस्थिति कह रहे हैं प्रेमा वृतान्ति मित्र अमृता के प्रेम ने दिए गए वृतान्ति मानी जो छिलके हैं, वो छिलके भी अमृताय ताली वो अत्यंत अत्यंत अमृत रूप होकर के मुझे खिलाए जो अमृता अमृत रूप हो रहे थे यहाँ नाम धातु प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है और धातु जो बल को बना दिया गया संज्ञा को क्रिया बना दिया गया अमृताय ताली अमृत रूप होकर के विराजमान तो प्रेम के द्वारा दिए गए छे भी अमृता वितरान मैंने पूर्ण कहा अमृता अमृत बन गई थी दत्ता में साल रहता हूं जिनको श्री विद्य मुझे दे रही थी सार रहता हूं उनमें कोई सार नहीं था परंतु तो सार रहित होने पर भी जिनको दे रही थी दत्ता में रहता हूं भक्त पत्निया उस भक्त पत्नी के द्वारा मुझे जो साल कर दिए गए उन साहित दिए गए उन चीजों में भी जो स्वाद था मोदक प्रणाम मन उनको पाकर मन का जैसा आप्यायन हुआ वैसा अप्यायन और किसी दूसरी चीज से न स्वाद भी अच्छा हो पेट भी भरे और शरीर भी पुष्ट हो वो भोजन भोजन है केवल स्वाद अच्छा लगे पर शरीर पुष्टि नहीं हो या स्वाद अच्छा नहीं हो शरीर पुष्ट करे या शरीर पुष्ट करे न तो शरीर पुष्ट करे न स्वाद अच्छा हो केवल उन्नति का प्रदान करे साथ देखा जिसमें स्वाद भी हो शरीर का पोषण भी हो और साथ ही साथ में पेट भी भरे और भी हो तो मन और शरीर दोनों का जिसमें मन, मन का भी आप्याय करने वाला और शरीर का भी आप्यान करने वाला पोषण करने वाला जो श्री के के दिए गए जो लोग थे मन विस्तृतानी मापिया फल बल कर फल के लिए बल कर तो पर विस्मरण विस्मरण ही जो करने के उसका किया जा रहा है है है तो कौन याद करे कि कौन सी चीज़ खाई तो रखता तो क्या कि आज ये, ये खाया आज ये खाया पर यहाँ पर श्री जो अत्यंत प्रिय वस्तु है उसको सदा करने की तो प्रेम का नगर ही ऐसा है जिस प्रेम के नगर में विस्मरण करने स्मरणीय श्री कृष्ण उसका स्मरण करते हैं बोल हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोपाल श्री हरि गोल श्री हरिंद्री कृष्णचंद्र भगवान विधि